ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत सानिध्य का अभ्यास परमात्मा के साथ आंतरिक संपर्क प्रत्येक साधक को निरंतर अभ्यास के लिए चेतना का एक निश्चित केंद्र एक इष्ट देवता और एक मंत्र होना चाहिए इसके साथ ही नाविक की कुतुबनुमा की घड़ी जिस प्रकार सदा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती रहती है उसी प्रकार हमारे मन को सदा चेतना के केंद्र में इष्ट के रूप तथा मंत्र में सदा लगे रहना चाहिए प्रत्येक साधक का एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र होना चाहिए उसे सदा अपने चेतना के केंद्र में रहना सीख लेना चाहिए अपने मन को प्रातः काल ध्यान के समय वहां एकाग्र करने में सफल होने पर वह यह आसानी से कर सकता है अपने वास्तविक अहम की वहाँ पर स्थिति अनुभव करने में समर्थ होने पर उसके लिए अपनी व्यक्तिगत चेतना को इस केंद्रीय चेतना के साथ संयुक्त करना आसान हो जाता है साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह चेतना के अपने केंद्र में सदा बद्ध मूल है यदि हमारा मन इस केंद्रीय चेतना में से उखड़ जाए तो वह अन्य स्थानों में जड़े जमाने लगता है जो बहुत अस्थिरता पैदा करता है ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले सतत आत्म विश्लेषण द्वारा सदा केंद्रीय अहम चेतना को पकड़े रहने का प्रयत्न करते हैं वे अधिक संतुलित रहते हैं तथा दीर्घ आध्यात्मिक शुष्कता का अनुभव नहीं करते भक्त की बात भिन्न है वह अपने इष्ट देवता के रूप को अधिक महत्व देता है और जब वह उन्हें स्मरण नहीं कर पाता तो दुखित होता है भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वालों को अपनी व्यक्तिगत चेतना को इष्ट की चेतना के साथ संयुक्त करना सीखना चाहिए जब इष्ट की जीवन सत्ता की अनुभूति नहीं होती तब तुम्हारी अपनी चेतना का भी आधार नहीं रहता और तुम्हें ऐसा लगता है मानो तुम बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहे हो कभी कभी साधक ध्यान के समय इष्ट के रूप को बहुत स्पष्ट रूप से देखने में सफल होता है लेकिन वह पाता है कि वह उसके साथ ठीक से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा है वह अपने चेतना को इष्ट की चेतना के साथ संयुक्त नहीं कर पा रहा है इससे गहरा विक्षेप होता है तथा प्रायः दीर्घ कालव्यापी अस्थिरता हो जाती है कई दिनों तक साधक एक प्रकार की भावनात्मक रिक्तता में रहता है यदि कुछ समय के लिए तुम अपने इष्ट देवता के साथ संपर्क का अभाव अनुभव करो तो कृपया निराश न हो प्रार्थना करते रहो तथा तो अपना स्वाध्याय और साधना करते रहो आंतरिक तीव्रता के साथ प्रतीक्षा करो आंतरिक संपर्क पुनः स्थापित हो जाएगा और वह भी पहले से अधिक गहरा वस्तुतः हमारी आत्माएं सदा परमात्मा के साथ संयुक्त रहती है लेकिन अचेतन के राज्य में रहने के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते अपवित्रताएं, आंतरिक वासनाएं और कल्पनाएं हमें चेतना के उच्चतर स्तर पर उठने नहीं देती जहां हम परमात्मा का संपर्क आसानी से अनुभव कर सकें अतः चित्त शुद्धि को आध्यात्मिक जीवन में इतना अधिक महत्व दिया गया है आधुनिक लोगों की मुख्य समस्या यह है कि वे अपने इष्ट के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव नहीं करते और उसके साथ ठीक संबंध स्थापित करने में सफल नहीं होते परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होने पर वह कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त होता है सभी प्रकार के कर्म साधक की परमात्मा के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त करने लगते हैं अतिश्रम बाधक है कुछ लोग हैं जो स्वयं की रक्षा करना जाने बिना जगत का उद्धार करना चाहते हैं अपनी समस्याएं सुलझाए बिना तुम जगत की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते अधिकांश कट्टर सुधारकों के साथ यही समस्या है वे वस्तुतः अपने विषय में कुछ नहीं जानते पर फिर भी दूसरों को सुधारना चाहते हैं हमारा ऐसा विकृत स्वभाव है कि हम कर्म को इतना बढ़ाते जाते हैं कि अंत में वह हमारी समस्त शक्ति और हमारे समग्र मन को सोख लेता है हमें अपने कर्तव्यों को व्यर्थ ही बढ़ाना नहीं चाहिए हमें कर्म के पीछे भागना नहीं चाहिए हमें कुछ मात्रा में अवकाश भी चाहिए हमें अपनी साधनाओं तथा भक्ति के कार्यों के लिए सदा समय निकालना चाहिए अतिश्रम आध्यात्मिक जीवन की एक बाधा है बार बार लोगों में कर्म को बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है विशेषकर चंचलता और लक्ष्यहीन आवेगयुक्त पाश्चात्य देशों में श्री रामकृष्ण कुछ लोगों की कर्म वृद्धि की कर्तव्यों को बढ़ाने की वृत्ति को सदा निरुत्साहित किया करते थे यह एक असंतुलित मानसिकता है यह मन की चंचलता का लक्षण है और पलायन का प्रयास है यह प्रशंसनीय नहीं है कोई भी मानव खाली समय का सदुपयोग के बिना कुछ उपलब्धि नहीं कर सकता अधिकांश अति क्रियाशील लोग संतुलित नहीं होते तथा उनकी मनस्थिति अस्वाभाविक होती है मदोन्मत तथा बिच्छू के द्वारा दंशित बंदर की क्रिया में कोई विशेषता नहीं है और इन लोगों की क्रियाएँ भी इसी तरह की अर्थ विक्षिप्त असंबद्ध कर्म के लिए कर्म कर्ममात्र होती है उसके बाद वे आकर शिकायत करते हैं साधना के लिए मेरे पास समय कहाँ है काश मेरे पास समय होता इत्यादि इत्यादि चंचलता उतनी ही बुरी है जितना आलस्य आवेग उतना ही बुरा है जितनी जड़ता अतः इस प्रकार की क्रियाशीलता स्तुत्य नहीं है और इन मामलों में कर्तव्य केवल एक बहाना मात्र होता है अधिकांशतः अपनी चंचलता और असंतुलन को छुपाने के लिए कर्तव्य का स्वयं निर्माण किया जाता है हम अपने आप से भागना चाहते हैं और अपने कर्तव्यों को बढ़ाते जाते हैं जिससे अपने और दूसरों के लिए एक आसान बहाना मिल जाए वास्तविक कर्तव्य बिल्कुल भिन्न वस्तु है अनावश्यक सामाजिक उत्सव सर्वत्र सांसारिक लोगों के लिए होते हैं उनमें बहुत सी बुराइयां होती हैं ऐसे अनावश्यक कर्म प्रारंभ न करो जो तुम्हारा और दूसरों का को कोई भला न करे जिन्हें अपने दैहिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है उनके लिए परमात्मा की ओर जाना कठिन है इस संघर्ष के बावजूद ऐसा करने में समर्थ लोग बहुत कम हैं सभी को खाली समय चाहिए जिसका सदुपयोग किया जा सके प्रार्थना जप ध्यान गहन अध्ययन तथा अन्य प्रकार की साधनाओं के द्वारा सदा परमात्मा का कार्य करने का प्रयत्न करो जितना अधिक संभव हो इनके लिए समय निकालने का प्रयत्न करो कर्म को पूर्ण अनासक्ति के साथ करना चाहिए और उसे साध्य नहीं बल्कि साधन समझना चाहिए यंत्र भी कर्म करते हैं और हमें कर्म करते समय यह सोचना चाहिए कि हम परमात्मा के हाथों में यंत्र हैं तब हमारा समय दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा और हमारा कर्म भी साधना का प्रभु की सेवा का अंग बन जाएगा कर्म का लक्ष्य सदा परमात्मा की ओर होना चाहिए हम चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, हमारा यही सजग दृष्टिकोण होना चाहिए ऐसा करने में कुछ तरह के कर्मों को त्यागना होगा श्रीमद् भागवत में कहा गया है नेह यत्कर्म धर्माय न विराग कल्पते न तीर्थ पद सेवाजन मृतो ही सह अर्थात वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत है इस संसार में जिसके कर्म न धर्म के लिए न वैराग्य के लिए और न भगवान के पाद सेवा के लिए होते हैं